विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ गुजरात नर्मदा से विशेष किन के पाठक जी हैं जो पी हैं वहाँ के तो उनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से किन्न जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सभी श्रोताओं को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरी और आपकी पहली मुलाकात हो रही है तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं आप अपने बारे में ज़रूर हमें बताइए मुझे खुशी है कि आज मैं आपके सामने आया हूँ और आपने मुझे बुलाया जी। जिसके वजह से आपको तहे दिल से और मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से सबको नमस्कार जी जी मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई शिक्षा सब गुजरात में हुई मेरे पिताजी गुजरात में पुलिस इंस्पेक्टर थे जिसके वजह से मैं बचपन से ही अपने पिताजी के पास रहता था वहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और वहां से मैं पुलिस में भर्ती हुआ और एक नई जिंदगी प्रारंभ किया जी जी मैं गुजरात में रहते हुए अपनी मातृभूमि मध्य प्रदेश की भी मैं ऋणी हूँ और उस ऋणी अदा करने के लिए वहाँ भी मैं कुछ न कुछ कार्य करता रहता हूँ मेरे मैं उन्नीस चौहत्तर में मेरा जन्म हुआ उसके बाद 1996 में मैं गुजरात पुलिस में कांस्टेबल के पद से भर्ती हुआ हुँ हुँ। और उन्नीस सौ सन्तानवे में मेरी शादी हुई भर्ती होने के बाद मैं ट्रेनिंग पूरी किया और मेरा पहला पोस्टिंग अहमदाबाद में हुआ और सन्तानवे में शादी होने के बाद मेरे दो बच्चे हुए और दोनों आज अभी पढ़ाई चालू है उन दोनों की जी जी और मेरे माता पिता जी 2007 में रिटायर होने के बाद वो मध्य प्रदेश में जाकर आज समाज की सेवा कर रहे हैं रिटायर होने के बाद उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोला कि बेटा मैं तो गुजरात से आज विदा हो रहा हूँ पर जब तक तुम गुजरात में रहना अपने ऑफिसर के नज़र में ईमानदारी और कार्य के प्रति ईमानदारी जारी रखना कभी भी कोई भी कार्य में गद्दारी मत करना और संकोच मत करना वो चीज़ मैंने आज पकड़ के रखी है और मैं आज कांस्टेबल से पुलिस सब इस्पेक्टर तक अच्छी तरह से अपने ड्यूटी को निभाते हुए इस पद तक पहुँचा हूँ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप किस तरह से अपनी मेहनत से लगन से ईमानदारी से आप इस पोजीशन पर पहुँचे हैं खुशी हुई हमें आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूँगा कि अपने माता पिता की कोई ख़ास बातें कोई ख़ास मुलाकात जो आपको याद हो बचपन की हो या युवा अवस्था में जो माता पिता के द्वारा प्यार मिला है वो कुछ बातें ज़रूर बताइए सर पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत शरारत करता था <laughs> और उस समय मैं मध्य प्रदेश में था अच्छा मेरी शरारत इतनी ज़्यादा थी और मेरे साथ मेरी माँ थी पिताजी मेरे गुजरात में थे मेरी शरारत की वजह से मेरी माँ ने मेरे पिताजी को बोला कि लड़का शरारत बहुत करता है आप इसको अपने पास ले जाइए <laughs> फिर मेरे पिताजी मुझे अपने पास लाए और मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई मैं माँ बाप का बहुत बड़ा जो कि मैं इस जीवन में उनका ऋण नहीं उतार सकता जी जी जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बचपन की शरारतों के कारण आपको जो है माता जी ने पिताजी के पास भेज दिया था और पिताजी गुजरात में रहे और उनके साथ आपने पढ़ाई किया और पढ़ाई करके फिर आप इस तरह से अपने करियर में आगे बढ़े पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं और आज के ज़माने में पुलिस इंस्पेक्टर बनना या पुलिस में भर्ती होना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कशमकश है इसमें भी ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद ही उन चीज़ों का सिलेक्शन होता है तो ये सिलेक्ट होना भी देश सेवा के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा योगदान होता है तो काफ़ी हमारे युवा साथी भी चाहते होंगे कि हमें पुलिस में नौकरी मिल जाए या पुलिस में हम भी भर्ती होकर देश सेवा करें हर व्यक्ति की ऐसी भावना रहती है, चाहे आर्मी हो या फिर नेवी हो या पुलिस हो इसमें सभी लोग जाना चाहते हैं आप इस फील्ड में आए हैं तो हमें भी खुशी होती है आपसे बातें करके देख कर, खुशी जी, होती है हमें जी, जी. तो आइए आगे बढ़ते हैं अब बात आती है कि वर्तमान समय में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं कई बार होता है कि कुछ चीज़ें जैसे हाल ही में जो दिल्ली में चीज़ें हुई थी और वो चीज़ें रिपीट होते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए भी वो चीज़ें वापस वापस हो जाते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है मैं खुल के नहीं बात कर रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे मेरी बात हो। आ, जी जी तो वो चीज़ें जो है एक बार हमने उसके ऊपर पूरी दुनिया में इस चीज़ को मीडिया ने भी अच्छी तरह से हाईलाइट किया फिर बाद में वो चीज़ें वापस क्यों होती रही ये मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या उपाय सोचा है आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे खुशी हुई कि जितने भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं जी जी जी शायद आपका सवाल ही बहुत बड़ा जवाब है <laughs> फिर भी मैं बता रहा हूं दिल्ली का जो कांड हुआ वो शायद निर्भया कांड पूरे देश को हिलाकर हचमचा दिया <laughs> और जितने भी अधिकारी थे उस कांड से बहुत बड़ा सबक मिला देश को उस सबक से हमारे वर्तमान में अभी एसपी हैं श्री महेंद्र बगड़िया साहब उन्होंने एक दिन सभी पुलिस अधिकारियों को मीटिंग बुलाया और कहा कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने काफ़ी गंभीर विचार किया सभी से पराम पुलिस अधिकारियों से परामर्श लिया परामर्श लेते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया क्यों न हम नर्मदा में जो एक छोटा सा जिला है और इस जिले में आज माताएं बहनी सुरक्षित स्कूल आ जाएं ऑफिस में जा सकें अपना काम कर सकें सके। इसके लिए क्या किया जाए तो उन्होंने कहा कि हम एक निर्भया स्कोट जो कि निर्भया स्कोट दिल्ली से नाम के ऊपर से दिल्ली से इसका संपर्क माना कुछ न कुछ गुण के साथ संपर्क हुआ इसलिए उसका निर्भय स्कोर्ड नाम रखा गया उन्होंने पूरे जिले में 11 लड़कियां जो कि हर तरीके से तालीम ली हुई हैं कठोर तालीम अत्याधुनिक हथियार से लेस कम्युनिकेटिकेशन के लिए वायरलेस से संपर्क में रहने के लिए चौबीसों घंटा वार्डलेस सेट से संपर्क में रहते हैं इसका इंचार्ज मुझे बनाया गया मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इस नेक काम के लिए उन्होंने पूरे जिले में मुझे दायित्व दिया और उन्होंने मेरे ऊपर यकीन किया मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारे एसपी साहब के विश्वास पर मैं खरा उतरूं। आप सभी श्रोताओं के आशीर्वाद से जहां तक बना मैं प्रयास किया और उन्हें भी मेरे ऊपर यकीन आया आज निर्भय स्कोर्ट हर स्कूलों में और कॉलेज में जाकर हर बच्चों को हर लड़कियों को निर्भय स्कोर्ट के बारे में समझा रहे हैं कि आप को कोई भी रास्ते में तकलीफ होता है आप तुरंत हमें कॉल करें हम कहीं भी रहेंगे सिर्फ तीन मिनट लगेगा आपके तक पहुंचने में और जो भी आगे की कार्यवाही होगी कानून रंग से हम करेंगे सबसे बड़ा सहयोग हमको मीडिया से मिला हमारे गुजरात के राजपीपला नर्मदा जिले में जितने भी मीडिया थे, इन्होंने अच्छी तरीके से हमको मदद किया सपोर्ट किया और इसको हाईलाइट किया जिसके वजह से जन जन तक निर्भया स्कोट के बारे में जानकारी पहुंची। और ये जानकारी पहुंचने के बाद हमने एक अभियान और चालू किया कि निर्भया स्कोट मैं खुद और मेरे साथ सहयोगी पुलिस कांस्टेबल की जो लड़कियां हैं हु. घर घर तक जाकर हर माँ बाप को समझाया कि आपकी बेटी वो मेरी बेटी है आप इनको कॉलेज भी भेजिए स्कूल में भेजिए हमारा नंबर इनको दे दीजिए कोई भी तकलीफ होता है आप तुरंत हमसे संपर्क करें हम हर प्रयास कोशिश करेंगे इनकी तकलीफ को दूर करने के लिए जिसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली हुँ, हुँ, हुँ. हमको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि गुजरात में पहली बार हमारे एसपी श्री महेंद्र बगड़िया सामने इतना अच्छा काम उठाया और इतनी अच्छी सफलता मिली कि आज हमारे नर्मदा जिला की जितनी भी लड़कियां हैं वो गर्व से कह सकते हैं कि मैं मुझे कोई खो दिल में कोई प्रकार की डर नहीं है डर की भावना नहीं है स्कूल आते जाते समय ये देखा गया कि जो फालतू लड़के घूमते थे कॉलेज के सामने जो मोटरसाइकिल लेकर खड़े रहते थे स्कूलों के सामने खड़े रहते थे इतना भय पैदा हुआ निर्भया का कि आज वो बंद हो गया आज हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सेफ हैं सुरक्षित स्कूल जाना आना करती है और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है बहुत अच्छा है जी, बहुत जी, अच्छा जी। रिजल्ट मिला इसका चलिए पाठक साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और ये एक तरह का कैंपेन जो आपने चलाया अवेयरनेस कैंपेन निर्भया <laughs> स्कॉट के माध्यम से और जिसमें आपने सभी जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से आपने ट्रेनिंग भी दी और ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी किया है और आज भी कर रहे हैं और ये एक चैन के माध्यम से जो है आप इसका जो है प्रसार भी कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस भी रहें और जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उन्हें डर भी रहें और इस तरह का कान फिर से ना हो ये इसके लिए आपने इसको शुरू किया है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आशा करता हूँ आप सभी को भी बहुत सारी दुआएँ ऐसे काम करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें है कि नरेश जी ऐसी हो रही हैं और भी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए केवा पड़वे थे पहलू मारू नीरे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ किन्न नरेश के पाठक जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं गुजरात नर्मदा में विशेष पी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया कि वहां पर किस तरह से जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं उन्हें रोकने के लिए एक कैंपेन चला गया और वो कैम्पेन बहुत ही सक्सेसफुल उनका चल रहा है और मैं चाहूँगा कि ऐसे चलता रहें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि पुलिस या नेवी में हम लोग भर्ती हो जाते हैं तो हमारी कुछ सालों के बाद चेंजेस होते रहते हैं ट्रांसफ़र होते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके अपनी इस पुलिस भर्ती के बाद ट्रांसफर्स आपके हुए हैं और कौन कौन सी जगह पे आपने अपनी सेवाएं दी हैं और कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी भारत देश में बहुत अच्छा सवाल है आपका पुलिस में भर्ती होना आज के तारीख में देश सेवा जन हो गया पहले तो मैं ये बताता हूं कि पुलिस के बिना किसी का भी काम नहीं होता <laughs> वही पुलिस के ऊपर आज उंगलियां भी उठती है पुलिस चौबीसों घंटा जनसेवा में लगी हुई है <laughs> और हम लोगों का जो जॉब है <laughs> नौकरी है वो ट्रांसफर ट्रांसफर होता रहता है मैंने सबसे ज्यादा अपना कार्य क्षेत्र नौकरी में अहमदाबाद में बिताया अहमदाबाद एक महानगर है ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या अहमदाबाद में रहती है फिर मेरा ट्रांसफर दाहोद में हुआ दाहोद ट्रावेल्स एरिया है।, अच्छा। है पिछड़ा एरिया है अच्छा दाहोद के बाद मेरा ट्रांसफर नर्मदा जिला में हुआ वो भी ट्रैवल्स एरिया है पिछड़ा एरिया है मैंने देखा अगर कुछ करना है तो ट्राइवे बेल्ट में ट्रैवल बेल्ट में काम करना काम करो और उनको आगे लाओ वो आज भी बहुत पीछे हैं हमारे एसपी साहब श्री महेंद्र बगड़िया सामने ही मुझे इस तरीके से गाइड किया बोले कि पाठक पुलिस काम अपने करती है करती रहेगी और चलता रहेगा अपने मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा काम करना है इस क्षेत्र को आगे लाना है, लाना है है ऊपर जिसके वजह से उन्होंने हमारे नर्मदा जिला में इतनी अच्छी सोच अगर हमारे एसपी साहब की हो सकती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके सोच को हम खाली न जाने दें जी जी और दाहोद के बाद मेरा ट्रांसफर नर्मदा में हुआ नर्मदा में एसपी पी साहब ने मेरे को अलग अलग अलग काम दिया <laughs> सौंपा और उस काम में मैं हरदम प्रयास किया कि उनके विश्वास को बनाए रखें बनाए रखें अभी थोड़े दिन पहले नर्मदा जिला में होम रेडियो चालू किया गया <laughs> उसकी सबसे बड़ी वजह बज़ ये थी कि हमारा नर्मदा जिला पहाड़ी एरिया है पहाड़ी एरिया में नेटवर्क नहीं पकड़ रहे हैं बहुत कम है कुछ ऐसी घटना घटी कुछ गांवों में इतना दर्दनाक घटना घटने के बाद भी पुलिस को दो दो दिन तीन तीन दिन तक कोई सूचना नहीं मिल रही है लोग वक्त पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं कोई पहाड़ से नीचे रहता है जिसहाँ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है तो होम रेडियो उन्होंने हैम रेडियो प्रारंभ किया और आज इस हैम रेडियो जी जी जी के लगभग सौ जीआरडी जिसे ग्राम रक्षक दल बोलते हैं उनको लाइसेंस के लिए मैं लेकर आबू ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आया हूं जी जी जी जो इतना अच्छा सोच रखने वाले एसपी पी हैं हम लोगों को भी उनके अंदर में काम करने के लिए उत्साह बढ़ता है नहीं, नहीं, नहीं। और आज जितना भी मेरा ट्रांसफर हुआ सबसे अच्छा मुझे अभी तक नर्मदा जिला ही लगा अच्छा कि जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कई बार होता है कि हमारे जॉब जो है अलग अलग जगह पर हमको करना पड़ता है समय समय पर लेकिन फिर भी हर जगह की अपनी एक अलग रंगत होती है अलग खुशी होती है अलग माहौल होता है उसको हम लोग एन्जॉय कर सकते हैं और कुछ जगह खास हमारी यादें बनी रहती हैं जुड़ाव भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारी सेवाएं जो है लोगों को भी पसंद आता है और हमें भी पसंद आता है तो चलिए पाठक जी को जो है नर्मदा में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको सेवा करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हम देश सेवा में है और काफ़ी समय से हम लोग जो है गीत संगीत भी हमारे साथ चलता रहता है चाहे किसी भी फील्ड में हो लेकिन संगीत हमारे अंदर बसा रहता है हम सुनते जी, हैं भले गा नहीं सकते लेकिन सुनते ज़रूर है तो मैं चाहूँगा कि कि नरेश जी आपको कौन सा गीत बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है गीत हम सबसे पहले तो सब गीत अच्छे हैं जी और उसमें से सबसे अच्छा मेरे को गीत लगा लता मंगेशकर जी का ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जी अगर इस गीत को शांत पूर्वक इस गीत को अगर सुने तो मैं सभी श्रोताओं से जरूर कहूंगा उन सभी के आँख में पानी जरूर आ जाएगा सही बात है सही बात है बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को भी ये गीत बहुत पसंद आता हो श्रोताओं को भी तो जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं गुजरात राजस्थान और आबू रोड भी ट्राइबल बेल्ट एरिया है काफ़ी यहाँ पर पहाड़ी में लोग रहते हैं खेती करते हैं और उनका जो है मज़ूरी करना खेती करना यही मेन पेशा है उनका और मैं चाहूँगा कि आप भी ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं नर्मदा नदी में तो नर्मदा के पास में तो मैं चाहूँगा कि पहाड़ी इलाक़े में किस तरह से लोग अपने आप को सशक्त बनाएँ आगे बढ़ें आप एक मैसेज के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें पहाड़ी एरिया में सबसे दिक्कत हो रही है कम्युनिकेशन का जी मैं तो यही बोलूँगा जहाँ कम्युनिकेशन की तकलीफ है वहाँ हेम रेडियो का स्थापना हो और सुचारू रूप से वो ढंग से काम करे अगर ट्राइवल्स एरिया में कुदरत का इतना बड़ा खजाना है सिर्फ उस खजानों खजाना नेतृत्व चाहिए बाकी जो काम ट्रावल्स एरिया के लोग कर सकते हैं जो मेहनत कर सकते हैं सिर्फ उनको एक दिशा देने की जरूरत है <laughs> कि नरेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग जो है ट्रैबल बेल्ट में काम करते हुए अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत अच्छे ऑप्शंस बहुत हैं हाँ लेकिन एक बात है कि मेहनत बहुत करना पड़ता है आपको लोगों के साथ मिलना उनकी बातों को समझना उनके प्रॉब्लम्स को समझना फिर उसके बाद सल्यूशन पे काम करना तो थोड़ा दिक्कत ज़रूर होता है लेकिन काम करने से जो है बहुत बड़ा काम हो सकता है और कुदरत के अंदर जो बसे हैं ये लोग कुदरत के साथ में जुड़े हुए हैं तो कुदरत के जो बहुत ही सुंदर कीमती खजाने हैं उनके ऊपर हमारा आकर्षण होना चाहिए उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करके इन चीज़ों को लेके आना होगा और इसके लिए हमें प्रॉपर जैसे कि पाठक साहब बता रहे थे कुछ गाइडेंस जरूरत है नेतृत्व की ज़रूरत है लीडरशिप की ज़रूरत है और समूह को लेकर काम करने से आसान होगा और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कम्युनिकेशन अगर हम लोग बना लेते हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन का साधन अगर यूज़ करते हैं तो लोगों लोगों का जुड़ाव बहुत जल्दी होगा और ग्रुप बनेगा और उससे विकास का काम भी बहुत अच्छा हो सकता है जरूर तो, और इससे देश आगे बढ़ेगा कम्युनिकेशन अगर सही है तो चीज़ें बनने शुरू हो जाएगी बनने शुरू हो जाएगी चलिए किन्नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी पसंद आ रहा है फिर से एक बार आपको सभी श्रोताओं को तहे दिल से <laughs> नमस्कार <laughs> दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर आऊँगा <laughs> <नमस्कार। laughs> जरूर, जरूर। आइए आपका स्वागत है हर बार आइए जब भी आप माउंट आबू या आबू रोड आएंगे तो हमारे रेडियो स्टेशन विजिट कीजिए और अपनी भावनाओं को जरूर रेडियो के माध्यम से व्यक्त कीजिए ऐसी हम शुभ करते हैं इसी के साथ देर सारी शुभकामनाओं के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत सलाम नमस्ते हमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा आते रहो मैं तो शरी ख hmm.